श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गदाधर की किशोर अवस्था इस प्रकार दो वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर बालक क्रमशः पिता के अभाव को भूलकर दैनिक जीवन के सुख दुख में मग्न रहने लगा गदाधर के पित्र बंधु श्री धर्मदास लाहा जी की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं उनके पुत्र गया विष्णु के साथ बालक का उस समय सौहार्द स्थापित हो चुका था एक साथ पढ़ने लिखने तथा उठने बैठने के कारण दोनों परस्पर आकृष्ट होकर क्रमशः आपस में वे एक दूसरे को मित्र कहकर संबोधन करने तथा प्रतिदिन अधिकांश समय एक साथ रहने लगे पड़ोस की महिलाएं जब गदाधर को पहले की तरह स्नेहपूर्वक अपने घर बुलाती तथा भोजन कराती थी उस समय अपने मित्र को साथ लिए बिना कहीं न जाता था बालक की धाए लुहार पुत्री धनी मिठाई लड्डू आदि अत्यंत यत्नपूर्वक तैयार कर जब उसे उपहार देती थी तब अपने मित्र को उसका अंश दिए बिना वह कभी भी भोजन नहीं करता था यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों बालकों की इस प्रकार की मित्रता को देखकर श्री धर्मदास जी तथा गदाधर के अभिभावक वर्ग अत्यंत आनंदित हुए थे अस्तु गदाधर का नवम समाप्त होने जा रहा है यह देखकर श्री राम कुमार जी उनके यज्ञोपवीत का आयोजन करने लगे लोहार पुत्री धनी ने कुछ काल पूर्व किसी समय बालक से यह प्रार्थना की थी कि यज्ञोपवीत के समय सर्वप्रथम वह उसकी भिक्षा को स्वीकार कर उसे मात्र संबोधन से कृतार्थ करे उसके अकृत्रिम स्नेह में से मुक्त होकर बालक ने भी उनकी अभिलाषा को पूर्ण करना स्वीकार किया था बालक की बात पर विश्वास स्थापन कर निर्धन धनी तभी से यथासाध्य धन संग्रह तथा संचय कर अत्यंत आग्रह के साथ उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी उस समय को उपस्थित देख गदाधर ने अपने अग्रस से ये वह बात निवेदित की किंतु उनके वंश में कभी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित न रहने के कारण श्री राम कुमार जी ने उसमें आपत्ति की बालक भी अपने वचन को स्मरण कर उस विषय में जित करने लगा उसने कहा कि ऐसा न करने से उसे सत्य भंग के अपराध में अपराधी होना पड़ेगा तथा झूठ बोलने वाले व्यक्ति ब्राह्मणोचित यज्ञ सूत्र धारण करने के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकते यज्ञोपवीत का काल सन्निकट देखकर पहले ही से सब कुछ आयोजन किया जा चुका था बालक की उस जिद से वह कार्य प्राय स्थगित होने की स्थिति पर पहुँचा क्रमशः यह बात श्री धर्मदास लाहहा जी के कान में पहुंची। तब दोनों पक्ष के विवाद को मिटाने में प्रवृत्त हो उन्होंने श्री राम कुमार जी से कहा कि उनके वंश में इससे पहले उस प्रकार का कोई कार्य न होने पर भी अन्यत्रक सद ब्राह्मण परिवार में ऐसी प्रथा देखी जाती है अतः उससे जब उनकी निंदा होने की कोई संभावना नहीं है तब बालक के संतोष तथा शांति के लिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं है प्रवीण पितृश्रहदय धर्मदास जी की कथनानुसार तब रामकुमार जी आदि किसी ने उस विषय में और कोई आपत्ति नहीं की तथा गदाधर अत्यंत आनंदित हो यथाविधि यज्ञोपवी धारण कर ब्राह्मणोचित संध्या वंदनादि कार्य करने लगा दुहार पुत्री धनी भी बालक के साथ उस प्रकार का संबंध स्थापित कर अपने जीवन को धन्य समझने लगी इसके कुछ ही दिन बाद बालक ने दसम वर्ष में पदार्पण किया यज्ञोपवीत के कुछ दिन उपरांत किसी घटना से गदाधर की असाधारण दिव्य प्रतिभा का परिचय पाकर गांव के लोग अत्यंत विस्मित हुए इस घटना के विस्तृत विवरण के लिए गुरु भाव पूर्वार्ध चतुर्थ अध्याय देखिए गांव के जमींदार लाहा बाबुओं के घर में श्रद्धा के किसी विशेष अवसर पर पंडित सभा का एक महान आयोजन किया गया और पंडित वर्ग धर्म विषय किसी जटिल प्रश्न के संबंध में शास्त्रार्थ कर कोई मीमांसा नहीं कर पा रहे थे उसी समय वहां उपस्थित होकर बालक गदाधर ने उस विषय की ऐसी सुंदर मीमांसा की कि जिसे सुनकर पंडितों ने उसकी अत्यंत प्रशंसा की तथा उसे आशीर्वाद प्रदान किया अस्तु